श्री श्री राम राम कृष्ण कृष्ण लीला प्रसंग, राम देव की वेदांत साधना, हलधारी का पूजा कार्य छोड़ना तथा अक्षय का आगमन श्री राम कृष्ण देव के वेदांत साधना में प्रवृत्त होने के समय उनके चचेरे भाई हलधारी दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री राधा गोविंद जी की सेवा में नियुक्त थे श्री राम कृष्ण देव से आयु में बड़े होने के कारण तथा श्रीमद भागवत आदि शास्त्रों में कुछ व्युत्पत्ति रहने से अहंकार के वशीभूत होकर वे कभी कभी उनकी निंदा किया करते थे एवं उनके आध्यात्मिक दर्शन तथा अवस्थाओं को मस्तिष्क का विकार कहा करते थे इससे कुछ क्षुभ्ध होकर श्री रामकृष्ण देव उनकी बातों को श्री जगदम्बा से निवेदन कर कैसे बारम्बार आश्वस्त होते थे इन बातों का उल्लेख इससे पहले किया जा चुका है हलधारी के तब्र निंदात्मक वाक्यों से खिन्न होकर भावाविष्ट अवस्था में उनको किसी समय एक मूर्ति का दर्शन हुआ था तथा भावमुख अवस्था में रहने का देव आदेश प्राप्त हुआ था संभवतः उन्हें वह दर्शन उनके वेदांत साधना में प्रवृत्त होने के कुछ दिन पूर्व प्राप्त हुआ था एवं मधुर एवं मधुर भाव की साधना के समय उनको स्त्रीवेश धारण कर रमली की भांति रहते हुए देखकर ही हलधारी ने आत्मज्ञान शून्य कहकर उनकी भर्सना की थी परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद तोतापुरी जी के दक्षिणेश्वर आगमन तथा अवस्थान के समय हलधारी काली मंदिर में रहते थे तथा समय समय पर उनके साथ शास्त्र चर्चा किया करते थे यह हमने स्वयं श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है श्रीमद तोतापुरी तथा हल्धारी के इस प्रकार अध्यात्म रामायण की चर्चा के समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव को श्री सीता तथा अनुज लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य दर्शन हुआ था संभवतः सन 1865 के अंत में श्रीमद तूतापुरी जी दक्षिणेश्वर पधारे थे उसके कुछ महीनों बाद शारीरिक अवस्वस्थता के कारण हलधारी ने काली मंदिर के कार्य से अवकाश ग्रहण किया था तथा उनके स्थान पर श्री रामकृष्णदेव के भतीजे अक्षय की नियुक्ति हुई थी भक्तों का यह स्वभाव है कि वे कभी सायुज्य या निर्वाण मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते शांत दासादि भाव विशेष का अवलंबन कर प्रेम की महिमा तथा मधुरिमा के आस्वादन के लिए ही वे सदा सचेष्ट रहते हैं स्वयं चीनी बन जाने से कोई लाभ नहीं है माँ मैं तो चीनी खाना पसंद करता हूँ देवी भक्त श्री राम प्रसाद जी का यह कथन सदा ही भक्त हृदय के स्वाभाविक उच्छ्वास के रूप में प्रसिद्ध है अतः भाव भाव साधना की चरम सीमा में पहुँच कर भावातीत अद्वैतावस्था की प्राप्ति के निमित्त श्री रामकृष्ण देव का प्रयास लोगों को कुछ विपरीत सा प्रतीत हो सकता है किंतु इस प्रकार सोचने के पूर्व हमें यह स्मरण करना चाहिए कि श्री रामकृष्ण देव उस समय स्वतः प्रवृत्त होकर किसी कार्य को नहीं कर पाते थे श्री जगदम्बा के बालक श्री रामकृष्ण देव तब उन पर पूर्णतया निर्भर हो उनकी ओर दृष्टि निबद्ध कर दीन व्यतीत कर रहे थे तथा वे जैसे उनको घुमा फिरा रही थी परमानंदित हो वे वैसे ही चल फिर रहे थे इसलिए जगन भी उनके संपूर्ण भार को स्वीकार कर अपने उद्देश्य विशेष के साधन के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के अगोचर एक अदृष्ट पूर्व अभिनव आदर्श के अनुरूप उनका निर्माण कर रही थी समस्त साधनों के अंत में श्री रामकृष्ण देव ने श्री जगदम्बा के उस उद्देश्य की उपलब्धि की थी एवं उसे हृदयंगम कर अपने जीवन के अवशिष्ट काल में मां के साथ प्रेम के द्वारा एकीभूत हो उनके लोक कल्याण साधन रूप महान दायित्व को अपना समझते हुए आनंदपूर्वक निभाया था और एक प्रकार से विचार करने पर भी यह भली भांति अनुभव किया जा सकता है कि मधुर भाव की साधना के अनंतर श्री रामकृष्ण देव की अद्वैत भाव की साधना युक्ति युक्त थी भाव तथा भावातीत ये दोनों राज्य परस्पर कार्य कारण संबंध से सदा बंधे हुए हैं क्योंकि भावातीत अद्वैत राज्य का भूमानंद ही सीमाबद्ध होकर भाव राज्य के दर्शन इस स्पर्शनादि संभोगानंद के रूप में अभिव्यक्त है अथवा मधुर भाव की पराकाष्ठा प्राप्त कर भाव राज्य की चरम भूमि में पहुँचने के पश्चात भावातीत अद्वैत भूमि के अतिरिक्त उनका मन और किसी और अग्रसर हो सक, किस ओर अग्रसर हो सकता था श्री जगदम्बा के इच्छानुसार ही श्री रामकृष्ण देव अद्वैत भाव की साधना में अग्रसर हुए थे निम्नलिखित घटना से हमें इस बात का स्पष्ट परिचय मिलता है